अनंत श्री राम कृष्ण तथा अनंत ईश्वर सभी मार्ग हैं श्री वृंदावन दर्शन ज्ञानी तथा अवतारवाद श्री राम कृष्ण ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं वे अवतार नहीं मानते अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा तुम पूर्ण ब्रह्म हो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा तुम क्या देखते हो अर्जुन बोला मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के से गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास आकर देखो देख काले फल नहीं गुच्छे के गुच्छे अनगिनती कृष्ण पले हुए हैं मुझ जैसे अर्थात उस पूर्ण ब्रह्मरूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं कबीरदास का रुख निराकार की ओर था श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास कहते उसे क्या भजूं? गोपियाँ तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था हंसते हुए मैं साकारवादियों के निकट साकार हूँ और निराकारवादियों के निकट निराकार मणि हंसकर जिनकी बात हो रही है वे ईश्वर जैसे अनंत हैं आप भी वैसे ही अनंत हैं आपका अंत ही नहीं मिलता श्री राम कृष्ण साहस वाह रे तुम तो समझ गए सुनो एक बार सब धर्म कर लेना चाहिए सब मार्गों से आना चाहिए खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे नहीं छू पाता मड़ी जी हाँ कुटीचक तीर्थ यात्रा का उद्देश्य श्री कृष्ण। योगी दो प्रकार के हैं बहुधक और कुटीचक जो साधु तीर्थों में घूम रहा है जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली उसे बहुधक कहते हैं और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है जिसे शांति मिल गई है वह किसी एक जगह आसन जमा देता है फिर नहीं हिलता उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे हिंदू मुसलमान क्रिस्तान इधर शाक्त वैष्णव वेदांत इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है ईश्वर वही एक है उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं भिन्न भिन्न मार्गों से तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया वहाँ देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं रुपया जमीन यही सब बातें उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा माँ से कहा माँ तू मुझे कहाँ लाई दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था प्रयाग में देखा वही तालाब वही दूब वही पेड़ वही इमली के पत्ते परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है मथुर बाबू के साथ वृंदा बन गया मथुर बाबू के घर की स्त्रिया भी थी हृदय भी था काली दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी मैं विवल हो जाता था हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था यमुना के कथार से उस समय गाय चरकर लौटती थी देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई पागल की तरह दौड़ने लगा कहा कृष्ण कृष्ण कहाँ कहते हुए, कहते हुए पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था गोवर्धन देखने के लिए उतरा गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विफल हो गया दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया बाहिगान जाता रहा तब रजवासी जाकर मुझे उतार लाए श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान पेड़ पौधे हरिण और पक्षियों को देख विकल हो गया था आंसुओं से कपड़े भींग गए थे मन में यह आता था कि अय कृष्ण यहाँ सभी कुछ है केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता पालकी के भीतर बैठा था परंतु तो एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी चुपचाप बैठा था हृदय पालकी के पीछे आ रहा था कहारों से उसने कह दिया था खूब होशियार रहना गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी उम्र बहुत थी निधुवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी ये साक्षात राधिका है शरीर धारण करके आए हैं मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी उसे पाते ही मैं खाना पीना घर लौटना सब भूल जाता था कभी कभी हृदय वही भोजन ले जाकर मुझे खिलाता था वह भी खाना पकाकर खिलाती थी गंगा माई को भावावेश होता था उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चली थी गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी वहाँ सब ठीक हो गया मैं सिद्ध भूंजिया चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक ओर लगेगा मेरा दूसरी ओर सब ठीक हो गया तब हृदय बोला तुम्हें पेट की शिकायत है कौन देखेगा गंगा माई बोली क्यों मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर कर खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़ गंगा माई ऐसे समय माँ की याद आ गई माँ अकेली काली मंदिर के नौबत खाने में है फिर न रहा गया तब कहा नहीं मुझे जाना ही होगा वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है नए यात्री जाते हैं तो ब्रज के लड़के कहा करते हैं हरी बोलो गठरी खोलो दिन के ग्यारह बजे बाद श्री कृष्ण ने काली का प्रसाद पाया दोपहर को कुछ आराम करके घूम धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगी बीच बीच में रह रहकर प्रणव या हर हाँ चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी आज विजयादशमी है श्री कृष्ण काली घर में आए हैं काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री राम कृष्ण की पदधूली ग्रहण करने लगे रामलाल ने काली जी की आरती की है श्री रामकृष्ण रामलाल को बुलाने लगे कहा हो oh, रामलाला काली को विजया निवेदित की गई है श्री कृष्ण उस प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं